ये भगवान के लीला रस देखने की जो तो इच्छा हुई इनकी ये तो थी पर अपनी माया से हम भगवान के बछड़ों को और ये बच्चों ये बालकों को मोह लेंगे ये अभिमान ये इनकी जड़ था तो सुखदेव जी ने यहाँ पर ये जड़ज कहा संभोध इसलिए कहा कि ये कमर जो है ये जड़ है वो जल से पैदा हुए जड़ बुद्धि न होगी इनकी <laughs> जड़ बुद्धि न होती तो भला ये इनके मन में लीला दे बात तो ठीक पर मोह लेंगे हम ये बुद्धि जो इनकी आई ये जड़ता जड़ता को धर्म करना है तो ब्रह्मा और ये जाना चाहते भी नहीं थे श्री कृष्ण ये भी उनके मन का अभिमान कि हम भाग जाएंगे तो नहीं पकड़ सकेंगे ये भी अभिमान ही था उनका मोह लेंगे ये अभिमान मोह लिया हमने ये अभिमान और अब वो पकड़ने ले हमको हम भाग जाएं ये भी अभिमान तो ये भागे भाग करके ये बोले गया सबके लोग थोड़ी देर तो ये गए साथ भाग करके तो ये सब हो रहा तो उधर ये भाग करके गए तो जाकर के छोड़े दे रे एक टुकी भर इनको देर लगी काल देता आत्म भूरा आत्मान चुट्टे हसा गुरु वम कीरण चंद दस ये सकनम भरि ब्रह्मा जी के काल कालमान से एक चुकी भर लगी अब ये ट्रूटी का बात बताते हैं ट्रूटी किसको कहते हैं तो बहुत सीधी भाषा ये कहा कि जितनी देर में कुत्ते की सुई से कमल की पथड़ी को छेद दे इतनी देर का नाम तुटी है तो इनका एक वर्ष बीत गया इसमें इस त्रुटी में एक वर्ष इनका बीता तो ये इसका हिसाब लगा के बताया है इन लोगों ने कि एक दिन के 18 करोड़ 22 लाख 50 हजार अंश का जो एक अंश है उसको कहते हैं त्रुटी तो हिसाब बताते हैं कि काल का जो अति सूक्ष्म अंश है उसे कहते हैं परमाणु और दो परमाणुओं के काल का नाम है अणु अं। और तीन अणुओं के नाम का त्रसोर्णु और तीन त्रसवेणु का नाम है एक टूटे तो ये वही साहब अठारह करोड़ बाईस लाख पचास हजार अंश का जो एक अंश है उसका नाम है तूफे मैंने अपनी हजार चार युगी बीत जाए तो ब्रह्मा का होता है एक गढ़ और इतनी वही ब्रह्मा की होती है एक रात तो चतुर्योगी सहस्र ये ब्रह्मा की एक रात एक दिन हिसाब लगा चार लाख बत्तीस हजार वर्ष का होता है कलयुग और इससे दूना द्वापर और इससे तीना त्रेसा और इससे चौदना चतयुग तो एक चतुर्योगी होती है तैंतालीस लाख बीस हजार वर्ष की एक चतुर्योगी और ऐसी हजार चतुर्थ्यों की जब बीतती है तो ब्रह्मा का होता है एक दिन और इतनी ब्रह्मा की होती है एक रात्रि तो ब्रह्मा की तो हुई एक त्रुटि और इधर बीत गया एक वर्ष इधर बीत गया एक वर्ष ब्रह्मा की तो एक त्रुटि हुई और इनका एक वर्ष बीता तो ये जब जल्दी जल्दी भाग्या तो बोले इला सत्य लोग हुआ वे भगवान ने दूसरी माया रखी वहां बड़ी सुंदर अनोखी माया ये पहुंचे सा ब्रह्म लोक में अपना घर है अपने घर में अपने लोक में जो जाकर इला काम संभाली आने और फिर आप लोग तो सब चोरी गए हैं हमारी माया अभिमान था हमने उनको जब तो मोहित करके सबको सबको सुलह दिया है और अब हम जाए वहां जाकर के देख लें तो गए जाकर के जब वो ब्रह्म धाम आया ब्रह्मा जी का दरबार जहाँ लगता जहाँ तमाम ऋषि मुनि देवता स्वयं वेद जहाँ पर स्तवन करने के लिए रहते वो ब्रह्मलोक का जब सिंह द्वार आया उसके सामने पहुंचे तो पहरेदार खड़े सब कहा जाते हैं कहाँ जाते हैं आप ब्रह्म ने देखा क्या बात है <laughs> क्यों चल तो बताओ कहा जाए हैं ब्रह्मा जी को कहा कि ये तो मुझे लोग क्यों रहे हैं ब्रह्मा जी ने समझाना चाहा कि भैया तुम लोग पागल हो गए क्या हम अभी गए थे न और हम अभी जाकर के आए हैं थोड़ी देर तो बड़े शिष्ट लोग थे गुस्सा तो उनको आया बोले ये ब्रह्मा बन के आ गया बोले महाराज आप जाओ ये छल कपट यहां नहीं चलता है <laughs> ये देश बना के आ गए अरे हमारे ब्रह्मा जी तो बैठे अंदर वो तो अंदर बैठे हैं तो आप चाहे कोई हो हमारे सतलोक के ब्रह्मा नहीं है आप या हमारे तो जो अधिष्टात्र देवता हैं वे लोग के वो अंदर बैठे हैं और किस समय वो शनका भी आए हुए हैं नारद आए हुए हैं उन सब को वे श्री कृष्ण की मीला सुझा सुना रहे है सब हैं सबको वो बड़े आनंद में है उनका साथ युष दान कर रहे हैं और पता नहीं आप कौन उनका दूर भर करके आ गए कि तो ब्रह्मा जी ने समझा बुझा करके भी देखा तो उन्हें ठीक मालूम लिया कि इनकी जो वाणी है इनमें कहीं असत्य नहीं है कि द्वारपाल जो बात कहते हैं तो उनके अकती से मालूम हुआ पद्मवेवनी ब्रह्मा ने देख स्पष्ट कि इनमें ओझ है पूरा विश्वास है जो कुछ कह रहे हैं अपनी जान में ठीक कह रहे हैं और इनके पास बल भी अजेरे हैं तो इनको हटा करके जाना अंदर ये तो संभव नहीं और अपमान कहीं हो जाए <laughs> <दकाव को> <laughs> तो इन बच्चा मान जी तो बहना जी बड़ी साली मता से द्वार पालन का सम्मान करते हुए कहा कि भाई एक बात करो आपके ब्रह्मा जी अंदर हैं ना बोले हाँ हाँ अभी तो गए ये अंदर धड़क रहे हैं तो बोल काम करो आप हमको आप अंदर ले चलो आपके ब्रह्मा जी के सामने ले करो जरा हम उनके दर्शन करें तो द्वार पालन ने देखा इसमें कोई आपत्ति की बात है नहीं चलो तो ले जाएंगे अंदर बड़े हम चलते आगे आगे, आगे, आगे आप पीछे पीछे आओ हमारे जा जाके कहेंगे ना तो जय ब्रह्मा जी ये आज आगे, आगे द्वारपाल और पीछे पीछे, पीछे ब्रह्मा जी अंदर गए तो वहां ब्रह्मा जी ने देखा दूर से कि सचमुख ब्रह्मा पर एक बड़े तेजस्वी चतुर्मुख ब्रह्मा विराजमान है उनके तमाम श्रीअंगों से रक्त बन की आवाज तमाम छिपक रही है में सूर्य मंडल एक साथ सत्यलोक में उजित हो गए हम कनक उद्भाषित है बड़ी समुजो है डॉक्टर वो बन और वे बड़े भाव के साथ स्वयुक्त वेद घोष कर रहे हैं वेदनाद कर रहे हैं ये देखकर कहते सत्पर्भ हो गए बेचारे दूर से द्वारपाल द्वारपाल पास पहुंचे हाथ जोड़े तो वहां के ब्रह्मा जी ने कहा भाई क्या बात है तुकारा भगवान एक ब्रह्मा का रूप धारण करके कोई आया है और मालूम है कौन है तो उसने कहा बड़ी नम्रता से कहा कि एक बार दर्शन करा दो तो सरकार के दर्शन के लिए हम उनको ले आए देखिए वो खड़े हैं पीछे से तो बढ़ जाओ इधर आ जाओ सामने आओ तो ब्रह्मा जी सामने आ गए ब्रह्मा जी बड़े टके थे आंखें उनकी खुली कर आंखें देख रही हैं कि क्या हम देख रहे हैं अरे हमारा आंसू है ये कौन आंखें बढ़ गए क्या हुआ तो उस ब्रह्मा ने कहा जो बैठे थे बड़े क्यों ले आए इनको निकालो ये तो मां जन पर भी नहीं इसको अभी हमारे छठे में उससे बाहर निकाल अब तुम महाराज बेचारे ब्रह्मा जी तुम भी बचाओगी बराबर बात तो नहीं अब ब्रह्मा जी आगे आगे पीछे पीछे द्वार पाई भैया हम क्या बोले हम तो आगे बाहर निकाल के आना तो सत्य लोग से बाहर निकालना आपको अब ब्रह्मा जी गदगद हो उनके गए उनके हृदय में एक दरवासा आ गई इसलिए नहीं कि आज उनका पराभव हुआ इसलिए कि मैंने भक्ता पर किया ये भक्तापराश का जन्म मिलना ही चाहिए और वो जान भी गए ब्रह्मा से कोई बात स्थिति नहीं रही की जो ब्रह्मासन पर नदीन ये तेज कुंज जो सृष्टा जराजान है ये शांत सुंदर ही और कोई नहीं <laughs> उनके सिवा किसकी सहमर्थ है जो मुझको यो निकाल दे लेकिन मैंने बड़ा प्रयास किया उनके लुप्त पार्षद मित्र सखा भक्त गोप शिशु उनको मैंने उनसे अलग कर दिया ये कितना बड़ा मेरा अपराध और बछड़ा को मैंने अपनी माया से मोहित कर दिया मेरे मन में मान जा गया कि मैंने ये सब किया तो सचमुच भक्ता अपराध का ये फल होना ही चाहिए कि ब्रह्मासन का अधिकार मिट जाए बड़ा अच्छा हुआ श्याम सुंदर ने मेरी आंखें खोल दी अभी तो अभिमान आगे जागे चूर्ण और होगा श्याम सुंदर ने मेरी आंखें खोल दी कितना अच्छा किया ब्रह्म तक गया लेकिन श्री कृष्ण के स्वरणमुख चंद्रिका का जो प्रकाश मेरे हृदय में पूजित हो रहा है वो कभी न छ जाए ये भगवत भगवत चरणारिंद की स्मृति का जो अमूल्य धन है ये अमूल्य धन है ये ब्रह्मा का इसीलिए ये जितने भी प्रेमी महानुभाव हैं भागवत में ये इस प्रकार के श्लोक कई जगह आए हैं कि भगवान के प्रेमी भक्त ब्रह्मा का पद नहीं चाहते नपारेष्टम नहीं चाहते इंद्र का पद नहीं चाहते स्वर्ग का राज्य नहीं चाहते कईवल मोक्ष नहीं चाहते योग सिद्धि नहीं चाहते वे चाहते हैं नित्य नित्य भगवान की सेवा भगवान की का भगवान के स्मरण का वरदान तो मन में उनके इस बात को लेकर के क्षोभ हुआ कि मैंने भक्ता अपराध किया तो भगवान के परम प्रेमी शिशुओं को भगवान से अलग कर दिया और बछड़ों को अलग कर दिया तो अच्छा हुआ ब्रह्मा भी श्वास थे न चतुराशे न शुरी मुहूर्त द्वार पालेश परिभूतो निवर्त उतरे वहां से कब जाके क्षमा मांगनी अब तो ब्रज में जाकर के श्री कृष्णचंद्र के चरणों में गिरकर अपराध के लिए क्षमा मांगनी है कितना बड़ा अपराध हो गया तुरंत तो वहां से आ गए अब यहां कालमान के हिसाब से इनके टूटी हुई और वहां का एक वर्ष प्राय हो गया ब्रह्मा जी ने आकर के श्री कृष्ण को देखा वही लीला चल रही है वही वही बठड़े हैं वही सब के सब ये बालक है तो ब्रह्मान जी के मन में आया कि भाई क्या बात है देखे ब्रह्मा सकल सखा हैं, देखे तैसे चैत बछा हैं, वही सखा सब हैं, वही भोजन कर रहे हैं उसी प्रकार बैठे वही झांकी है अंगुलियों में अचार दबाए और उसी प्रकार से दूध भात का कवर हाथ में लिए और ये सब बचने चल रहे हैं तो ब्रह्मा जी के मन में आया कि हो क्या गया क्या मेरे यहां से आंखों के ओझर होते ही और मेरी माया से जो मुग्ध थे तखा उनको बुला लिया वापिस जगा करके उधर आँख फेरी अपनी ब्रह्मा जी तो सर्वतो चक्षु है ना देखा वहां पर भी वो बछड़े हैं और वै वैसे वैसे सोए पड़े हैं इधर आंख फोड़ी इधर वो ही दिखा कभी उधर आंख करें कभी करें कभी उधर आख करें के उधर करें वैसे के वैसे इसी प्रकार से देखा तो बोले भाई है तो दूसरे दूसरे न होते तो वहां वाले में रहते वहां पर वो यादें होते तो हैं दूसरे परिये हैं कौन है कौन तुम तो सा दोनों तरफ देखो तो ब्रह्मा जी की बड़ी भारी तपश शक्ति एक ही साथ दोनों लोग देखा यहां भी वहां भी दोनों दिखाई दी सोचा तो मन ने पहले कि भाई उधर देखते हैं तो इधर नहीं रहते होंगे मुझे होंगे और इधर देख रहे हैं उधर नहीं रहते होंगे तो एक साथ देखो दोनों तरफ तो इस आशंका से दोनों स्थलों में उन्होंने एक साथ अपनी नजर फैलाई तो दोनों स्थानों पर एक से दिखे वहां भी पड़े यह और यह यहां यह भी खेल रहे वस्तु स्थिति में कोई अंतर नहीं तो आखिर ये देखा कि भाई सख्य कौन सा है माया कौन सी है झूठे कौन सत्य कैसे अब ब्रह्मा जी का अब अभ्रांत ज्ञान है ब्रह्मा जी सृष्टा है ब्रह्मा जी सारी माइक सृष्टि के सृजन करता है और वो योगी भी हैं सब बातों को जान सकते हैं और उनकी इंद्रियां जो हैं ये हम जैसी इंद्रिया नहीं वो ज्ञानवती इंद्रियां हैं परंतु उनका ज्ञान सारा का सारा विलुप्त हो गया मानो उनकी जो ज्ञान ज्योति है वो मानो बुझ गई ज्ञान का दीपक उनका बुझ गया कितनी देर तक ब्रह्मा ने प्रयास किया बा ज्ञान से भी समाज ज्ञान से भी सिद्ध ज्ञान से भी मना प्रत्यन किया कि ज्ञान तो नहीं क्या चीज है ये सच्चे कि वो सच्चे और सच्चे तो ये बने कैसे अपनी साई माया से मूल तक पहुंच गए देखा कहीं नहीं माया का तो हम सही नहीं कहीं दिखाई ने दिया उन वचनों में उन वचनों में माया काम नहीं ये माया के न वो माया के तो कौन सच्चे कौन झूठे ये कुछ भी निर्णनीय शेन्तो गोकुले बाला सवत्स माया से में शेषयानाद्यात्ता कृत्या मन माया मोहितेतरे तबंतरा ब्रम क्रीडंतो विष्णुना सामम इन मेतेश ने थी ज्ञातु निष्ठे कथम चना साल भर गीत इनको इसी प्रकार खेलते वहां भी है और यहां भी है दोनों जगह एक साथ एक एक समय और उचर्ण उचले और जरा सा भी भेद नहीं सब ब्रह्मा जी ने तो सब तन्न तन्न करके देखा कभी सिंह बेछड़े के मिल जाए कई कपड़े बेचड़े के मिल जाए कहीं कद के, के लंबाई चौड़ाई में जरा सा अंतर मिल जाओ कई रूप रंग में जरा सा भेद मिल जाओ पर ये सारा का सारा देख चुके जरा भी भेद नहीं जो के त्यों जितने के जितने जैसे के कैसे अब वो ब्रह्मा जी अब वो बात क्या है कहते हैं कि भाई पिता मैं का ब्रह्मा का मनोही था ना कि महामहेश्वर को अपनी माया से मोहित करने चले जो सारी माया के अधिपति हैं जिनकी माया से स्वयं ब्रह्मा आदि मोहित होते तो हैं उनको ये मोहित करने उन्होंने सोचा नहीं कि जो बड़े से बड़े महान में बृहत्तम में अणु में मोहतो महियान अनुरोहयान जो सारे के सारे महानों में और सारे के सारे अनुभव में जो अभिन्नोपादनकार रूप से बने वही और बनाने वाले वही ऐसे जो हैं जो जो सर्वाधिष्ठान है सर्वांतर यानी है उन तो पर किसी की माया चल सकती है तो ये जैसे कोई अपने बितते को लेकर के हाथ के बित्ते को बलस्त को और कोई आकाश की का नाप करना चाहे या सागर के जल को नापना चाहे गुटों को लेकर के वो जैसे असफल होता है यही दशा ब्रह्मा जी की हुई अब वो अपनी सीमित शक्ति को लेकर के नापने लगे तो सीमित शक्ति असीम में समा गई सीमा वाली चीज असीम में समा जाती है कहीं जो गु कई छोटा सा दिया लेकर के हम सूरज को देखने के लिए क्या तो सूरज दिखता है क्या वो सूरज के प्रकाश में सारा दीपक का प्रकाश छिप जाता है इन्हें उदाहरण दिया है एवं सम्मोन विष्णु विमोह विश्वमोहनम स्वय माया जोपी स्वयं विमोहिता नैहारम खद्योतार्ची वाहन महती परमाय्यम